धारिणी संहिता संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है परह सन्निकर्ष संहिता पर है अति अतिशहित का अर्थ है अर्धमात्रा से अधिक व्यवधाना नहीं होना चाहिए एक वर्ण उच्चारण करने के बाद दूसरा उच्चारण करेंगे बीच में व्यवधान अर्धमात्रा आधा मात्रा तो हो जाएगा उससे का व्यवधान नहीं हो तो क्या संज्ञा होगी संहिता एक पद में जितने वर्ण है उसका उच्चारण संहिता करके ही उच्चारण करना होता है श्लोक मालूम है संहित क पदे नित्या बोलो हाँ तू उपर गये हो नित्या मालूम है ना श्लोक याद है याद है नहीं ये किसको इस लो के याद हाथ उठाओ सहित पदे नित्या पांच सात हाँ श्लोक याद करना लिख लो सहित पदे नित्या संहिता आगे एक पदे पुस्तक में नहीं लिखना नोटबुक में लिखना जो कहेंगे पुस्तक में नहीं लिखना सहित्य पदे नित्या जिनको याद ही लिखना जरूरत नहीं सहितई कपदे नित्या नित्या धातु पसर गयो तई कपदे नित्या नित्या धातु पसर गयो हो लिख लिया सबने बोलो सहितई कपदे नित्या, नित्या। नि सामसेवाक्येत लेकिन निसे वाक्यू नहीं सक्यू सा विवक्षापेक्ष विवक्षापेक्ष विवक्षा विवक्षापेक्षते नित्या समासे वाक्य तो सावक्षापेक्ष बोलो नित्या ऐसा अर्थ बता देते फिर बोलेंगे देखना अभी देखो संहिता एक पद नि एक पद में जो वर्ण है उनकी तो संहिता नित्य ही है वहाँ व्यवधान नहीं होगा बीच में व्यवधान नहीं कर सकते संहिता करके उच्चारण करना है एक पदे संहिता नित्या नित्या धातु उपसर्ग यो हो नित्या धातु उपसर्ग यो हो धातु और उपसर्ग इनमें संहिता नित्य है आ गति आ अलग करेंगे थोड़ी देर बाद कहीं गच्छती ऐसा नहीं होगा आ गती आ उपसर्ग है गम धातु गच्छती है बीच में संहिता तो नित्य ही नित्या धातु उपसर्ग यो ये कहते लघु कम दिव आही श्रद्धा है लघु कम देवे कहा शिव है शिव ही आता शिव आगे यही आता है आ यही नहीं आ ही है आद है नित्य धातु उपसर्ग है आ गच्छ ये धातु उपसर्ग के बीच में संहिता नित्य है आ को अलग करके गच्छ को अलग नहीं कर सकते एक साथ बोलना पड़ेगा आ गच्छ आ ही में वहाँ भी चला शिव आ अगर ही शिव के आगे आ है आ के साथ संधि होगी पहले अथवा तो आ के साथ इ की संधि होगी तो आ इ की संहिता पहले है इसे आ इ कार्य पहले हुआ यही बनाने के बाद शिव के साथ तो धातु उपसर्ग में भी संहिता नित्य है संहित एक पद है नित्या नित्या धातु उपसर्ग ही हो नित्या समासे।, और समासे में भी नित्य है समास हो गया तो मेरी क्या राजुष देखो दो पद है अलग अलग कर देते हैं समास हो जाए तो बनेगा राज पुरुष यहाँ राज अलग करके फिर पुरुष ये कहना ठीक नहीं मिला करके कहना पड़ेगा राज पुरुष इसी प्रकार जो शुद्ध उपास्य है समास है इसमें शुद्धिवीर उपास्य शुद्ध उपास्य ये तो संधि इकोनच बताने के लिए एक तरफ शुद्धि लिखेंगे फिर थोड़े छोड़ करके उपास्य ले करके बताते हैं किंतु तो एक साथ है शुद्ध उपास्य शुद्धि अगेर उपास्य है ये समास होने के कारण संहिता ही है किंतु जहाँ समास नहीं है नद्या फला सी छोड़ कर के बोल सकते हैं तीरे, फलानी सी मिला कर बोल सकते हैं वाक्य तो सह सा विवक्षापेक्षत साकात संहिता विवक्षा है वक्तुम इच्छा विवक्षा जो कहता है उच्चारण करता है अपनी इच्छा से लगा करके बोल सकता है छोड़ करके भी बोल सकता है एक पद के साथ दूसरा पद मिला कर के बोल सकते हैं छोड़ करके भी बोल सकते हैं किंतु एक पद में जितने वर्ण है उनको तो मिला कर बोलना ही पड़ेगा थोड़ा दो अक्षर एक अक्षर बोल रुक गया ये ठीक नहीं पूरा एक, एक पद में जितने अक्षर मिलाकर बोलना है किंतु एक पद दूसरे पद में वाक्य में तीन चार पांच पद अलग हो गए पद में एक पद वाक्य जो हो गया एक पद दूसरे पद तीसरे पद इनमें संहिता हो सकती है बोलने वाला संहिता करके उच्चारण कर सकता है उसके बिना भी अलग अलग करके बोल सकता है वाक्य तो सा विवक्षाम अपिच्छते ते विवक्षा की अपेक्षा करती है सा संहिता विवक्षा कहाँ वाक्य के लिए एक पद में विवक्षा अपनी इच्छा नहीं है समाज के अंदर भी इच्छा नहीं है धातु उपसर्ग में भी अपनी इच्छा नहीं है संहिता ही करनी पड़ेगी ये श्लोक बोलना अभी संहित्य पदे नित्या, नित्या। ये श्लोक जिन्होंने नहीं लिखा हाथ ऊपर उठाया जिन्होंने नहीं लिखा सबने लिख दिया लिखा नहीं याद है पहले से नहीं याद भी नहीं लिखा भी नहीं नोटबुक है क्या नहीं लिखा लिख नहीं सका हाँ लिखना लिख करके याद करना फिर बोलो साहित्य सहित पदे संयोग संज्ञा किस सूत्र से ब्रह्म इसमें संयोग है कितने संयोग है एक संयोग ब्रह्म शब्द में संयोग कितने हैं विवचन दो है ब्र में एक संयोग है ब और र संयोग और अरु हर म ह एक शब्द है मालूम है कृष्ण कृष्ण मालूम है भगवान कृष्ण का नाम और एक शब्द है कृत्स्त क्री के आगे त आगे स आगे न त न कृत्स्तः संपूर्ण सकल कृत्स्ण कृष्ण नहीं कृत्स्न कृत्य में कह के आगे रि क्री हो गया आगे त स न फिर अ त स न तीन व्यंजन में लेके साथ है यहाँ संयुक्त संज्ञा होगी किसकी होगी एक एक क्या दो या तीनों की तीनों की त न तीनों की सयु संज्ञा होगी दो की भी, भी हो सकती त स की भी सायु संज्ञा होगी स न की भी हो जाएगी त न की भी हो जाएगी दो अथवा तीन की सायु संख्या होती है एक वन के नहीं जैसे गुण संज्ञा अदे गुण अ ए ओ अभी गुण है ए भी गुण है एक बनना अभी गुण संजक है किन्तु संयुक्त संज्ञा एक व्यंजन बनने की नहीं है दो मिलकर के संयोग होता है कृष्ण में सण है स संयोग है या नहीं नहीं है स संयोग नहीं अण भी संयुग नहीं सण मिलेगा तो संयोग है सिद्धांत में द और द दोनों मिलकर के संयोग संज्ञा है हैं? केवल द संयोग है नहीं, नहीं है। ध सिद्धांत में तयोग न त मिलकर संयुक्त संज्ञा है केवल त संय नहीं पद संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है सुप क्या मालूम है हाँ ये आगे आएगा सु औ जस अम सुप प्रत्याहार है सु से लेकर के सप्तमी बहुचन आएगा सुप प्रकार तक प्रत्याहार है सुप आदिर अंत्य सहिता सूत्र से प्रत्याहार बन जाएगा और तिंग है तिंग से तिप्त जी से लेकर के अंत में क्या है महिंग के अंग कार है अवित संज्ञ के हल अंत्यम ये भी प्रत्याहार बन गया सुप प्रत्यय है मालूम ये राम क्या के सु औस आउ आउट आता है राम हो राम ओ बनता है सुप प्रत्यय है तिंग प्रत्यय है या नहीं तिंग प्रत्यय है मालूम है किसको कैसे पता चलता है ये अंदाज करके नहीं तिंग भी प्रत्यय है प्रत्यय अधिकार में आता है तृतीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय में स्व प्रत्यय है प्रत्यय अध्याय तृतीय चतुर्थ पंचम प्रत्यय आता है स्वजसा भी तृप्त ज्यादा स्व प्रत्यय है एक कहते हैं परिभाषा है प्रत्यय ग्रहण तदंतग्रहणम मालूम है प्रत्यय का नाम लेंगे तो प्रत्यय जिसके अंत में प्रत्यन्त का ग्रहण होता है तो सुप प्रत्यय होने के कारण सुप कहेंगे तो सुभंत अर्थ हो जाएगा तिंग कहेंगे तो तिंगंत अर्थ हो जाएगा यदि सुप तिंग कहने से ही सुभंत तिंगंत ग्रहण हो जाता है तो सूत्रकार ने क्यों सुभ सुपतिंग तिंगंतम क्यों जोड़ा शुभ तिंगंतम अंतम क्या कहना चाहिए सप्तिग पदम क्या कहना चाहिए सप्तिंग पदम सुप कहेंगे तो क्या अर्थ होगा सुभंतम तिंग कहें तो तिंगंत तिगंत नहीं तिंगंत जब सुप कहने से सुभंत हो जाएगा तिंग कहें तो तिंगंत हो जाएगा तो सुप्ति पदम कहें तो लाघव होता है नहीं सूत्र में सुप्ति पदम कहेंगे तो क्या अर्थ होगा सुभंतम तिंगंतम च पद संज्ञा से अर्थ हो जाएगा तो भी पानी ने महर्षि पानी ने कहा है शुभ तिंग अंतम पदम शुभ तिंग अंत में हो तो सुभ अंत नहीं कहने पर भी अंत आ जाएगा क्योंकि सुभ दोनों प्रत्यय है और परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम सुभ कहेंगे तो सुबंत अंत तिंग कहेंगे तो तिंगंत जब प्रत्यय ग्रहण से तदंत ग्रहण हो सकता है सूत्र में अंत कहना व्यर्थ हो जाता है सूत्रकार महर्षि यहाँ अंत कह करके कुछ सूचना देते हैं ज्ञापन कराते हैं अन्यत्र आगे सूत्र में कहीं प्रत्यय यदि आएगा तो वहाँ तदंत ग्रहण नहीं होगा ये सप्तिगत पदम पद संज्ञा है संज्ञा सूत्र है क्या पद संज्ञा करता है संज्ञासूत्र में सुप तिंग अंत में जो सुभ तिंग इतने नहीं कह करके अंत कहा है महर्षि पाणिनी यहाँ ज्ञापन सूचन सूचना करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं आगे कहीं संज्ञा सूत्र जो मिलेगा उसमें प्रत्यय यदि कहा तो प्रत्यय ग्रहण तद अंत ग्रहणम न भवती नहीं होगा इसका स्पष्टीकरण आगे आएगा दू दे दिवचनम प्रगुहम सूत्र आएगा ई दू दे में क्या दिया इदु दे दिवचनम प्रगुह वृत्ति में क्या है ईद उ दंतम हे ईदु दे दंतम दिवचनम प्रगुह नहीं दिवचन कहा दिवचन जो है औ भ्या में द्विवचन है ना प्रत्यय नहीं ता नहीं एक वचन द्विवचन बहुवचना नहीं आया दिवचन भी प्रत्यय होने से तदंत ग्रहण हो जाएगा तो द्विवचनांत अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा दिवचनांत दिवचनांत की प्रग्ह संज्ञा नहीं दिवचन की प्रग्ह संज्ञा दिवचनांत हो तो आगे आएगा समझेंगे कुमारी अगार में वो समास आगे बताएंगे जब तो प्रज्ञ संज्ञा सूत्र आएगा ये भी याद रखना अन्यत्र संज्ञा सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करेंगे तो तदंत ग्रहण नहीं होगा वो उसका स्पष्ट बताएंगे ईद उदे दिवचनम प्रज्ञ सूत्र में सुधित समाचा सूत्र में कृत तथित भी प्रत्यय है वहाँ तदंत ग्रहण होता है इसलिए अर्थवधातु से अर्थवत्ती की अनुभूति आती है वहाँ तदंत ग्रहण हो जाता है नहीं तो अन्यत्र संज्ञा विधान करने के लिए सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करेंगे तो तदंत ग्रहण नहीं होगा नहीं होगा क्या ज्ञापन होगा अन्यत्र संज्ञा सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करने पर तदंत ग्रहण नहीं होगा ये ज्ञापित होता है शुभ अंतम पदम इसी सूत्र में अंत कह करके अथाच संदेह कर्के अथा सन्देकोच स्थनेदचि संहितायाँ विषये सुधी उपाश्य स्थित तस्तति निर्दिष्ट पूर्व से सप्तमी निर्देशन विधीयन कार्य वर्णातरे व्यवहित से पूर्व पूर्वस्य बोध्यम अथाच संधि अथ अलग पद अच्छ संधि अच्छ के चकरे के आगे दंत स हे स्तूषुनाश्चु लगेगा तो स को क्या हो जाएगा ताले भी हो जाएगा हो जाएगा नहीं, नहीं? क्यों नहीं होगा तोह चुनाश्चू दंत च के आगे चुनाश्चू सकार चकार की ओर से शकार चकार नहीं होता है सकार तकार को तो अच में चे आगे दंत से श नहीं होना चाहिए और संधि में चकार को झलाम जसनते चो कु चह को ज चू से ग अग्रसंधि हो जाएगा अः से कहेंगे तो कह हो जाएगा अक्षि होना चाहिए चोको लगना चाहिए चोको लग गया तो क्या हो जाएगा चौको कह हो जाएगा नहीं क्या स्पष्ट करने के लिए स्पष्टता के लिए नहीं तो क्या हो जाएगा अक्षि हो जाएगा स्पष्टता के लिए नहीं किया और भी स्पष्टता के लिए नहीं किया इको यण ची में कितने पदे है यण अची एको क्या भी होती है षठी बहुचन सप्तमी को जन क्या बनेगा हैं सब लोगों को मालूम होता है बोलते कोई सरल सज कर चुप नहीं रहना बोलो तो पता चलेगा एक शब्द का तृतीया विहूति बोलो सब पंचमी बोलो द्वितीय द्वितीय क्या द्वितीय व्यति ना एकम द्वितीय क्या बनेगा हाँ क्या बोलेंगे एकम एक हाँ सप्ताह में बोलो इक्की सु एक षठी है इको बन गया हसीचस से उत्तो होकर के आगे आएगा हसीच इक्स था इकस के स हो गया एक हसीच से उ आद गुण हो जाकर एकको यण अच्छी ये विधि सूत्र है क्या सूत्र है हाँ संज्ञा सूत्र पहले तो संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम बच अतिदेश हाँ ये विधि सूत्र है विधि सूत्र में एक होता है विद्यमान विधेय एक होता है उद्देश्य किसके स्थान पर कुछ विधान करेंगे इकष्टी है षष्ठी भी होती है स्थानीय इक स्थाने ष्ठी स्थान योगा एक परिभाषा सूत्र है जहाँ षष्ठी भी होती आएगी और स्थाने स्थान षष्ठी है एक के स्थान पर प्रथमांत है आदेश आदेश क्या होगा ज्ञान प्रथमांत है षष्ठी भी होती है स्थानीय स्थानीय है ष्ठी होती प्रथमांत आदेश और निमित्त दो कभी पंचमी होती कभी सप्तमी होती है यहाँ सप्तमी है कहीं पंचमी भी होता है आधे है परस्य परस से आधे पंचमी भी होती तो ये सप्तमी है निमित्त एक है ष्ठी स्थानी यानि आदेश इककरण से क्या करते होगे गए स्थाने स्थानी से आ गया इक स्थाने इ के स्थान पर ये विधेय यण हो यण सात के स्थान पर यण हो विधान करते हैं पर में हो तो अच्छी सप्तमी है अधिकर्ण सप्तमी है भीमसैन में कहा होगा सती सप्तमी किंतु तो अधिकर्ण सप्तमी ठीक है किंतु वर्ण के साथ वर्ण का अधिकरण सो का सामिप्य में एक वर्ण के बाद उसके उत्तर अव्यवहित उत्तर में वर्ण रहेगा तो ही ये सूत्र लगेगा ये सूत्र संहिता अधिकार में है संहितायाम विषय संहिता हो करके रहे तो ये सूत्र लगेगा दधि आने यधि कह करके छोड़ करके यदि आने ये कहेंगे वहाँ एकोणिच नहीं लगेगा दधी आनय यहाँ संहिता है दधी के आगे आने में संहिता नहीं होने से ई दधी में ई के आ होने पर एकोणिच होना था किंतु नहीं होगा यदि कहेंगे मिला करके दध्यान यध्यानय दध्य शब्द का प्रथम व्यक्ति क्या बनेगा मालूम है हैं दधी के आगे विसर्ग रहेगा अनुसार न पुन सके दधी दधिनी दधी नी दधी द्वितियांत दधी, दधी मतलब दधी को द्वितियांत आनय तो यहाँ संहिता हो संधि होगी संहिता नहीं तो, तो संधि हो नहीं, तो नहीं होगी दधी जैसे दधी अलग करके आने अलग कर दिया क्योंकि पद अलग अलग है आने में दधी आ छोड़ करके थोड़ी देर बाद कहेंगे नया ऐसा कह सकते हैं क्यों नहीं कहेंगे ये धातु उपसर्ग संहिता नित्य आ उपसर्ग तो नया नी धातु है इसमें संहिता करके ही बोलना पड़ेगा आ नय आ अलग नये अलग नहीं कर सकते तो दध्य आ नये में संहिता हो तो संधिओं की तो नहीं है शुद्धि उपासे यहाँ समास है इसलिए अच्छी संहिता मिसे विषय संहिता के विषय में संहिता हो करके पर में अच हो तो उस संबंध में क्या है एक जहाँ है उसके स्थान पर य एक उच्चारण करना चाहिए शुद्धि में ई शुद्धि में जो एक है एक स्थान पर यौन आदेश हो जाएगा इ स्थान पर यौन उच्चारण करना पड़ेगा शुद्धि में दी में ई दीर्घ है इको में स्थानीय कौन है इक इको स्थानीय ईक एक। इको नहीं का नहीं स्थानीय क्या है एक षष्टी बहत से एक है स्थानीय स्थानीय क्या है एक एक कौन बना एक न एक, एक अनुचित सूत्र में स्थानीय क्या है एक निमित्त तो क्या है अच्छा अच्छा सप्तमी अच्छा परमी होता आदर्श क्या है ये जो एक है इसमें कितने बनाएंगे चार वर्ण बना जो आएंगे स्थानीय क्या चार है या चार से के है चार से के चार नहीं चार से अधिक क्यों ई कहेंगे तो अनुदित सबन से चार प्रत्यय उपस्थित तो हो जाएगा संज्ञा सूत्र क्या करते हैं विद्धि सूत्र में जब कुछ नाम आया संज्ञा सूत्र वहाँ पहुंच करके विधि सूत्र का संस्कार करते हैं उसको थोड़ा सु, सुंदर बना देते हैं संज्ञा परिभाषा का ये काम है जहाँ विद्धि सूत्र कुछ लगेगा संज्ञा परिभाषा जहां जिसकी आवश्यकता है वो जाकर मिल करके उसको थोड़ा शुद्ध सुंदर बना देंगे ई कहेंगे तो ई री ली ये चारिका ग्रहण होता है क्यों चारिका ग्रहण होता है कोई बताओ अविध्यमान आदिर अंत्यन संहिता एक प्रत्याह एक, एक संज्ञा है एक संज्ञा है संज्ञा है संज्ञा के सूत्र से बनती है एक संज्ञा आदिर अंत्यन संहिता एक संज्ञा बनेगा या बनेगा संज्ञा तो नहीं करेगा हाँ अंतनेता सहित आदिर मध्य गान स्वच्छ च संज्ञा स तो भी संज्ञा है ध्यान रखना अनुदित सवन से प्रत्यय ये संज्ञा सूत्र है हाँ ये भी संज्ञा सूत्र है ग्राहक सूत्र नहीं कहना संज्ञा तो ग्राहक है ही किंतु ये संज्ञा सूत्र है और आदिर अंत्यन सहित ये संज्ञा सूत्र है क्या है एक संज्ञा किस सूत्र से बनेगा मानगी आ, तो इ के कहेंगे तो उ जब ई ऊ नाम लिया तब वहाँ उपस्थित हो जाएगा अनुदित सवन सचा प्रत्यय ये एक क्या विद्यमान है क्या उद्देश्य है उद्देश्य है विद्यमान है यन अविद्यमान ईक एक विद्यमान कार्य है अविद्यमान है अविद्यमान इक यन अन् प्रत्यार में आएगा अनुदित सवर्ण से उपस्थित होकर क्या कहेगा ई उ री ली अपने सवनों की ग्राहक संज्ञा है ग्राहक संज्ञा नहीं संज्ञा है संज्ञा क्या ग्राहक ई कहेंगे तो अष्टादश आ जाएंगे ई का नाम लेते ही उनका नाम कर दिया ई का जितने अष्टादश भेद है उनका नाम, उनका, नाम तो उनका नाम क्या बना दिया ई किसने बनाया हाँ अवेश के द्वारा बना गया उनकी संख्या ई ऊ कहेंगे तो कितने ऊ कहेंगे तो अरे कहेंगे तो कहेंगे तो ई उ री ली, ली चार वर्ण के कितना अर्थ हो जाएंगे ई उ री ली ई अठारह उ अठारह री तीस ली तीस मिल जाएगा कितने ई उ अठारह अठारह मिलकर कितना होगा छत्तीस और री ली मिल करके तीस क्या पांच पाँच कहते री ली दोनों मिल करके तीस ये कितना हो जाएंगे छसठ और यण कितने चार यह का कोई अब सब है अनुनासिक का अनुनासी दो है य तीन तीन तीन छ हो जाएंगे केवल यहाँ छ के साथ ऐसा नहीं होगा विद्यमान है यण कार्य है विद्यमान नहीं होता तो यह कहेंगे तो अनासिक अनुनासिक दो व दो दो र के मिलकर कितने होते सात यहाँ इकोस में यण कार्य विद्यमान है इसलिए सवर्ण की संज्ञा नहीं।, नहीं होने से कितने आएंगे चार ल पर में क्या चाहिए आज आच्च। आज आच्च। में कितने बर्ण नौ नर्ण कहेंगे तो सब कह संगी कितने अ के कितने इ के कितने ऊ के कितने सब लिखकर कर हिसाब करना क्या को बताना संगी कितने लेकर के हिसाब कर रखना अ ई उी री ए ओ सब की संगी कितने हाँ मिसाना मिलाना इत हो गए नहीं बहत्तर अ इ उ ई उ चौबनवा री री मिलकर के तीस चौरासी ए ओ ऐ कितने अठतालीस बार बार अठतालीस अठतालीस हो गया कितना हो गया एक सौ अट्ठाईस नहीं चौरासी अड़तालीस वरना एक सौ बत्तीस बयान, बयान बयान बयानवे बत्तीस हाँ एक सौ बत्तीस हाँ, हाँ हिसाब करना इतने में से कोई वन न होने पर भी यौन हो जाएगा एक स्थान यौन साधी संहिता में सही शुद्ध उपासित स्थिति अभी इसमें आया देखो एक के स्थान पर यौन होगा समीप में अच हो तो समीप दो प्रकार होता है दो प्रकार होता है एक पूर्व में भी हो सकता है पर में भी हो सकता है ये परम पूर्व में कुछ कहा या आप मानकर बैठे पर में अचाह में पूर्व में सूत्र में कहा एक के स्थान पर यौन होगा अच समीप में हो तो पूर्व में भी अच हो सकता है पर में भी हो सकता है समीप में हो है ई के पूर्व में अच हो सकता न नहीं हो सकता है शुद्धि उपास्य में शुद्धि में ई क्या उपास्य में ऊ एक है देखो ऊ के पूर्व में ई है अचे ऊ के पूर्व में ईचे है अचय ई के पर में अचे अभी किसके स्थान है शुद्धि में ई को यण करेंगे अथवा उपास्य में ऊ को यण करेंगे कैसे पता चलेगा दोनों को प्राप्त है पराम अभ्यवित्व में है देखो शुद्धि में सू में इ है या नहीं अच्छा धी में ई है या नहीं ऊ के बाद ई है या नहीं है उपास्य के जो ऊ तो थो थोड़ा दूर है किन्तु धीमे जो ई समीप में है नहीं है क्या पच्चीस तारीख के बीस तारीख के बाद आता है पहले आता है बादा? बाद में ना बीस के बाद है बीस के बाद कितने न पच्चीस मंग बुधवार सोमवार के बारे है ना सोम के बार बाद मंग बुध अब उत्तर भी दो प्रकार है व्यवहित तो होकर के अव्यवहित तो होकर के बीस के बाद पच्चीस है किंतु बीच में व्यवधान है किंतु बाद में है पूर्व नहीं इक्कीस भी है अव्यवहित तो, तो पूर्व में बीस के पहले अठारह है ना नहीं हाँ क्यों व्यवधान है बीच में अव्यवहित तो? उन्नीस है तो व्यवधान होकर के भी पूर्वा पर हो सकता है अब के बिना भी पूर्वा पर हो सकता है हो सकता है ना नहीं और ईक को यौन होगा परमे में अच चाहिए अथवा पूर्व में अच चाहिए अभी इस सूत्र में आया ये संशय दो संशय हुआ ईक को तो हम यौन करेंगे किंतु क्या परमे में अच चाहिए या पूर्व में चाहिए ये संशय होगा या नहीं ऐसा पूर्व पर तो है बीच में थोड़ा व्यवधान होने पर भी हो जाएगा यह अव्यवधान होना चाहिए ये दोनों संशय की निवृत्ति करने के लिए ये सूत्र है आगे सूत्र क्या सूत्र बोलो तस्... देखो बोलते समय मिलकर बोलना सब बोलना तस्मिन ये सूत्र परिभाषा सूत्र है क्या सूत्र है हाँ संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं अतिथि हाँ जो चुप बढ़ते बुद्धिमान नहीं समझ अपने को बोलना चाहिए तस्मिन आगे इति है निर्दिष्टे तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व तस्मिन, तस्मिन इति ये तत् शब्द का सप्तमी में बनता है तस् सह तौ तो ते तम तौ तो तान तेन तस्म ताभ्यागे हाँ तस्मी हो गया तस्मिन इति ये जो इति दिया ना इस प्रकार निर्देश होगा तो ये एक अनुकरण तत् तो शब्द का सप्तमी करके तस्मिन इति इस प्रकार निर्दिष्ट हो अर्थात सप्तमी अर्थात सप्तमी विभूति का निर्देश जहाँ होगा तस्मिन इति का अर्थ क्या सप्तमी निर्देश है ना सप्तमी यदि निर्देश किया गया किसको होगा पूर्व किसको होगा पूर्व सप्तमी निर्देश होने पर अच्छी सप्तमी है तो आज के अव्य पूर्व आज के पूर्व में यौन होगा आज के पहले ईक चाहिए क्या चाहिए आज के पूर्व में ईक होना चाहिए तब ईक के स्थान पर तो ईक क्या होना चाहिए आज के पूर्व में तो आज कहाँ होगा ईक के पर अर्थ में अर्थ से आ गया आज के पूर्व में ईक होना चाहिए और वर्णांतरण अव्यवहित से व्यवधान नहीं तो कोई वर्ण का व्यवधान नहीं हो ठीक अव्यवहित तो पूर्व में इक हो तो। किसके पूर्व में आज के अव्यवहित तो पूर्व में एक हो तो ये सूत्र इकोजी में केवला के नहीं जहाँ कहाँ भी सप्तमी निमित्त मिले वहाँ ये परिभाषा सूत्र उपस्थित तो हो जाएगी झलाम जस झसी इसमें सप्तमी है, है। यहाँ तस्में नित्य निर्दिष्ट पूर्व से लगेगा कभी किसने लगाया झलाम जस झर्सी सूत्र में तस्मिन इतने निर्देश लगता है कहीं है अच नहीं हाँ तस्मिन इतने निर्देश सूत्र अचपर में हो लगेगा ऐसे कहा गया जस परे हो तो नहीं लगेगा कहा गया सप्तम निर्देश हो तो झलाम जस जसी में सप्तम तो कोई है जसी है तो वहाँ भी परिभाषा सूत्र लगती है लगता है सूत्र ये परिभाषा उपस्थित होकर क्या कहेगी झस के अव्यवहित पूर्व झल को जस होगा झस के अव्यवहित पूर्व में झल हो तो तो उसको जस आदेश होगा वहाँ भी परिभाषा की उपस्थिति होती है जहाँ जहाँ सप्तमी आएगी वहाँ भी एच ओ य क्या है एच एच निमित्त क्या है हाँ वहाँ इक्वणची से अच्छी जाते अच्छी कहा जाता है सूत्र नंबर देखो एच ए कितने नंबर है अठहत्तर और ये कितने इकोणची के अच्छी एच ए में जाता है वहाँ सप्तमी निर्देश है या नहीं सप्तम निर्देश वहाँ भी तस्मी नित्य निर्देश पूर्व से लगेगा आज कज के अव्य तो पूर्व में एच हो तो अय अब आय अब आदेश होगा समझे जहाँ भी सप्तम निर्देश मिलेगा ये परिभाषा वहाँ उपस्थित होगी ये कहेगा सप्तम निर्देश होने के कारण वर्णांतर से व्यवधान व्यवधान रही तो पूर्व को ही होगा कार्य हो। किसको होगा वर्णांतरण न व्यवधान रही तो पूर्व को ही होगा ये भी परिभाषा वहाँ लगती है ये नहीं कि खाली इक्की में ही लगेगा और सारा लघु कम दें कहीं नहीं लगता ऐसा तो ऐसा नहीं जहाँ सप्तमी तो निर्देश हो वहाँ लगेगा अभी शुद्धि उपास्य में देखो ई के कितने हैं है? हाँ तीन चार इके से कह दो सु में ऊ धी में इ उपास्य में ऊ कितने इके तीन है इकोंच लगाने के लिए तीनों इके में हम अभियान करेंगे पहले शुद्धि में उकार को इकोण इंच सूत्र से करेंगे कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते है क्या ई क में नहीं आता हाँ उ तो क्यों नहीं कर सकते है। हैं उसके अव्य तो है। तो है है, भी तो उत्तर में अच नहीं है अव्य भी तो उत्तर में उत्तर में अच है या नहीं पर में तो है किंतु अव्यय भी तो उत्तर में नहीं है इसे उ को यन नहीं कर सकते हैं शुद्धि में ई को कर सकते हैं कर सकते हैं उसके अव्यय तो उत्तर में उ है देखो पुस्तक में कितने छोड़ों का लिखा है अभी तो है <laughs> सु में ऊ के आगे धी में ई ये ज़्यादा दूर है और के ई के उपास्य में बहुत दूर लिखा है देखो ये अलग करके समझाने के लिए लिखते हैं अलग नहीं होता है मिला करके धी में ई ये समास है शुद्धि भीर उपास्य समास है शुद्धि अच्छे बुद्धिवाले के द्वारा उपास्य परमात्मा है ई के आगे अभ्य तो उत्तर में ऊ है है होने से लग जाएगा ईकोणसी हाँ उपास तस् सप्तमें निर्देशन विधायन कार्य वर्णातरेण का क्या है वर्ण से अव्यवहित व्यवधानित पूर्व से बुद्ध पूर्व कोई ही होगा समझना पूर्व के स्थान पर आदेश होगा पूर्वस्य स्थाने पूर्वष्ठी तानी पूर्व स्था तो सप्तमी निमित्त हो वो पर निनिमित्त होता है और पंचमी निमित्त होगा तो आगे आएगा तस्मादितुत्तर से वो परिभाषा कहेगी पंचमी निमित्त हो तो उत्तर को कार्य होगा पूर्व में पंचमी रहेगा तो उसके उत्तर में स्थानीय होनी चाहिए अर्थात पंचमी निमित्त स्थान के पूर्व में रहेगा सप्तमी निमित्त स्थान के उत्तर में रहेगा ये ये दो सूत्र के द्वारा ही होता है अच्छी कहते में रहते ये सूत्र से हुआ तस्मिन इतने निर्देश पूर्व से यदि तस्मिन इतने निर्देश सूत्र को हटा दो नहीं रहे तो शुद्धि उपास्य में ऊ को भी अनु हो जाएगा वह है ना न के पहले ये है या नहीं उसको भी अनु होने लग जाएगा इसलिए ये कहता है पूर्व होगा सप्तमी निमित्त स्थानीय के पूर्व चाहिए सप्तमी निमित्त स्थानी के पर चाहिए क्या पूर्व का तो सप्तमी निमित्त स्थानी के पर में, तो तो में चाहिए सप्तमी निमित्त के पूर्व में स्थानीय रहेगा कार्य सप्त पूर्वक होगा पंचमी निमित्त होगा तो स्थानीय के पूर्व में चाहिए पंचमी निमित्त स्थानीय के पूर्व में चाहिए ओम नेता बसा ने।